महाभारत शांति पर्व त्रिपंचाशद अधिक सततमो अध्याय मरे हुए ब्राह्मण बालक पर तथा गिद्ध एवं गीदड़ पर शंकर जी की कृपा ते पुत्र सर्वे पुत्र तब ये दुखी मनुष्य भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए और इस प्रकार प्रभो इस इकलौते पुत्र से हीन होकर हम मृतक तुल्य हो रहे हैं आप हमारे इस पुत्र को जीवित करके हम समस्त जीवनाथियों को जीवन दान देने की कृपा करें एवं मुक्त स भगवान वारी उन्होंने ने जब नेत्रों में आंसू भरकर भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया और उसे सौ वर्षों की आयु प्रदान की तथा गोमा वृद्धाभ्याम प्राध दुद्धि वरम पिना की भगवान सर्वभूत हित रही नहीं सर्वभूत हितकारी पिनाक हिति भगवान शिव ने गिद्ध और गिदड़ को भी उनकी भूख मिटा मिट जाने का वरदान दे दिया तथा प्रणम्यते तेव प्रायो हर्ष समन्वित कृत कृत्या सुखम भ्रष्टा प्रातिषं तथा राजन तव्य सब लोग हर्ष से उल्लसित एवं कृतकार्य हो महादेव जी को प्रणाम करके सुख और प्रसन्नता के साथ वहा से चले गए अनिर्वेदेन दीर्घेन निश्चयन ध्रुवेण चेब देव प्रसादाचिप्रम यदि मनुष्य उत्कटता उकटताहट में न पढ़कर दृढ़ एवं प्रबल निश्चय के साथ प्रयत्न करता रहे तो देवाधिदेव भगवान शिव के प्रसाद से शीघ्र ही मनोवांचित फल पा लेता है संयोग बांधवा कृपनाम तो रुद्रताजन पश्चिचापेन का अनषणे देखो दैव का संयोग और उन बंधु बांधो का दृढ़ निश्चय जिससे दीनता पूर्वक रोते हुए उन मनुष्यों का आँचू थोड़े ही समय में पोछा गया यह उनके निश्चय पूर्वक किए हुए अनुसंधान एवं प्रयत्न का फल है प्रसाद शंकरात प्राप्य दुखता सुखमा अपन दे विस्मृत प्रहिष्टा पुत्र संजीवना भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया पुत्र के पुनर्जीवन से वे आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हो उठे अब अभोत प्रसादा शंकर त्यक्तोकोभव विवशो पुत्र महाज नगर भ्रेष्ट मानसा राजन भरत भगवान शंकर की कृपा से वे सब लोग तुरंत पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न चित्त हो पुत्र को साथ ले अपने नगर को चले गए ऐसा बुद्धि श्रुत्वा मनुष्य मूत्र चमुहतें चारों वर्णों में उत्पन्न हुए सभी लोगों के लिए यह बुद्धि प्रदर्शित की गई है धर्म अर्थ और मोक्ष से युक्त इस शुभ इतिहास को सदा सुनने से मनुष्य ए लोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है एते श्री पर्वड़ी, पर्वड़ी, कुमार संजीव रे त्री पंचाशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में गिदड़ गोमाु का संवाद एवं मरे हुए बालक का पुनर्जीवन विषय एक सौ तिरपनवा अध्याय पूरा हुआ